ओम श्री परमात्म नम अतः अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजंते श्रद्धयान्वता यशा निष्ठा तो का कृष्ण सत्तम आहोरजतः पद छेद ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजंते श्रद्धया अन्विता कृष्ण सत्तम आहो रज तम अनवय क्यूँ शब्दार्थ कृष्ण हे कृष्ण ये जो मनुष्य शास्त्र शास्त्री शास्त्र विधि को उत्सृज त्याग कर श्रद्धिया श्रद्धा से अन्विता युक्त हुए यजंते देव आदि का पूजन करते हैं ते शाम, उनकी निष्ठा स्थिति तू का कौन सी है सत्व सात्विकी है आहो अथवा रज राज किमहतामसी श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा स्त्रीविधाती दिननाम साजा सात्विकी राजसी राजी चामसी चेतीसृणु पद त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्वी राजमसी ची ताम श्रृणु अन्वय क्यों शब्दार्थ दे मनुष्यों की सा वह शास्त्री संस्कारों से रहित केवल स्वभावजा स्वभाव से उत्पन्न अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है श्रद्धा श्रद्धा सात्विकी सात्विकी च और राजसी राजसी च तथा तामसी तामसी इति ऐसे त्रिविधा तीनों प्रकार की एवं भवती होती है ताम उसको तू मत मुझसे सुन सत्वानुरूपा सर्वस्थ श्रद्धा सत्नुपावत श्रद्धा अयम पू्रद्धा स अनवय केव शुद्धार्थ है भारत हे भारत सर्वस्व सभी मनुष्यों की श्रद्धा श्रद्धा सत्वानुरूपा उनके अंतःकरण के अनुरूप भगवती होती है अयम यह पुरुष पुरुष श्रद्धामय श्रद्धामय है अतः इसलिए यह जो पुरुष ये श्रद्धा वाला है सह वह स्वयं एवं सह वही है यजंते सात्विका देवान यक्षर छेता भूतगणाश्चान्यजंते तामसा जना पदछेद यजंत सात्विका देवान यक्षर छता प्रेतान भूतगणा चन्य यजंतेमसा जना अनवय शब्दार्थ सात्विक पुरुष देवान देवों को यजंते पूजते हैं राजुषर छांसी यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य अन्य जो तामस, तामत, जनाह मनुष्य हैं वे प्रेतान प्रेत छ और भूतगणान भूतगणों को यजंती पूजते हैं। अशास्त्र विहित घोरम सप्यंते ये तपोजना दम्भा से युक्ता कामराग बलाता क्षीर अशास्त्र विहित घोरम सप्यंते ये तप जना युक्ता कामराग बलान्विता अन्वय क्यूँ ये जो जना मनुष्य अशास्त्र शास्त्रविधि शास्त्र से रहित केवल मन घोरम घोर तपह तप को तप्यन्ते सबसे तथा दम्भांकार से युक्ता दम्भ और अहंकार से युक्त एवं कामराग राग कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है कर्शयत शरीर स्थम भूत ग्रामम अचेत साम चय शरीर स्थम तान विद्या सुर निश्चय पद क्षेर कर्शयत शरीर स्थम चरीरस्थम तान विधि आसुरशयान अन्वय एवं शब्दार्थ शरीर शरीर रूप से स्थित भूतग्रामम ग्रामम भूत, भूत समुदाय को अंत शरीरस्थम अंतकरण में स्थित माम मुझ परमात्मा को एव भी कर्षअ कृष करने वाले हैं शास्त्र के विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृष करना है तान उन अचेत सह अज्ञानियों को तो आसुर आसुर स्वभाव वाले विधि ज्ञान आहारिविधो कृह यज्ञ तथा दानम ृणु पदचेद आहारोविध यज्ञ तपादा भेदम इमं श्रृणु अन्वय एवं शब्द आहार भोजन अपि भी सर्वस्य सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार त्रिविध तीन प्रकार का प्रिय प्रिय भवति होता है तू और तथा वैसे ही यज्ञ यज्ञ तप तप और दानम दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं तेल शाम उनके हिमम इस पृथक पृथ भेदम भेद को तू मुझसे शिणु सुन आयु सत्त बल आोग्य सुख प्रीति विवर्धना जस्याग्धा स्थिर विद्या आहार सात्विकिया पदछेद आयु सत्व बल आोग्य सुख प्रीति विवर्धना रसिया स्थिर विद्या आहार सात्विक प्रिया अन्वय क्यों शब्दाथ आयु बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाली रस्या रस युक्त स्निग्धाह जिस भोजन का तार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं तथा स्वभाव से ही मन को प्री ऐसे आहार आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक प्रिया सात्विक पुरुष को प्रिय होते है कटवम्ब लवड़ा त्यूष्ण शिक्षण रुक्ष विदाहिना आहारा राजा दुखशोकामय प्रदा पदछेद कटुअम्ल लवणात्युष्ण तीक्षण विदाही आहारा इष्टा दुख शोकामय प्रदा अन्वय सेटु अम्ल लवण अत्युष्ण तीक्षण कड़वे खट्टे लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे रूखे दाहकारक और दुख शोक दुख चिंता तथा आमय प्रदाह रोगों को उत्पन्न करने वाली आहार आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राज्य राजस पुरुष को इष्टात्री होते है या ताम गत रसम पूछी परिष्टम अच्छी चाध्यम भोजनम तामस्प्रिय याचयाम गुति प्यूषित अमेध्य यत् यु भोजनम भोजन याचयाम अधपका गतरसं रसरहित पूति दुर्गंधयुक्त दुर्गंध युक्त परियुषित और उठम उठ पुछिस्ट है क्या तथा जो अमेध्यम अपि भी है वह भोजन प्रियम तामस, तामस पुरुष को प्रिय होता है अफलाकांक्षी भी यज्ञो यस्तव्यमेवेति मनः इति अफलाका ये दृष्टते श यह जो विधि दृष्ट शास्त्र विधि ऐसी नियत यज्ञ यज्ञ यम एव करना ही कर्तव्य है इसी इस प्रकार मन मन को समाधाय समाधान करके अफलाकांक्ष भी फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा इज्जत किया जाता है वह सात्व सात्विक है अभी सन्धल दम्भाथम अच्छी चैत इजते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञराज परेद अभिसू फल दम्भाथम अवयत इजते भरत श्रेष्ठ यज्ञं यज्ञ विधि राजवय एवं शब्दार्थ तो परन्तु हे अर्जुन एव केवल दम्भाचरण के ही लिए अथवा फल फलो अपि भी अभिसंधायक दृष्टि में रखकर यत् जो यज्ञ किया जाता है तम उस यज्ञम यज्ञ को राजस राज जान विधिम सृष्टा मंत्रहीनम दक्षिण श्रद्धा विरही यज्ञ पिछच्छतेनमस मंत्रहीनं अदक्षिणं श्रद्धा यज्ञं तामसं परिच्छते अन्वय एवं शब्दाथ विधि हीनम शास्त्र से हीन असृष्टान्नम अन्नदान से रहित मंत्रहीनं बिना मंत्रों के अदक्षिणं बिना दक्षिणा के और श्रद्धा विरहीतम बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामसम तामस यज्ञ परिच्छसे कहते हैं देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच मार्जव ब्रह्मचर्य महिंसा चारि तप उच्य देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौचम आजवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा चारीरम तप उच्य अन्वय एवं शब्दीज गुरु प्राग पूजनम देवता ब्राह्मण गुरु यहाँ गुरु शब्द से माता पिता आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हो उन सबको समझना चाहिए और ज्ञानी जनों का पूजन शौचम पवित्रता आर्जवम, सरलता ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य च और अहिंसा अहिंसा शारीरम शरीर संबंधी तपह तप उच्य कहा जाता है अद्वेगरम वाक्य स्वाध्या तप उच्यते उच्य पदछेदुद्वेगकर वाक्य सत्य प्रीत स्वाध्याभ्यसनम च तप उच अन शब्दार्थ जो अनुद्वेग करम उद्वेग न करने वाला हितम प्री और हित कारक छत्यम यथार्थ वाक्यम भाषण है मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है तथा जो स्वाध्याय अभ्य वीर शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है तत एव वही वयम वाणी संबंधी तप तप उच्यते कहा जाता है मन प्रसाद सौम्य मौनमात्मी भाव संशुरी तपोमाच्य पदछेद मन प्रसाद सौम्यम मौन इति विग्रह भाव संशुत अनवय एवं शब्दार्थ मन प्रसाद सौम्यत्व मन की प्रसन्नता शांत भाव मौनम भगवत चिंतन करने का स्वभाव आत्मा विनिग्रह मन का निग्रह और भावसं भाव शुद्धि अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता इति इस प्रकार यह मनस मन संबंधी तप तप उच्य से कहा जाता हैपस्त्री नपलाविकेद सात्विकं श्रद्धा परिध अफलाफलाकांक्षी हल्को ना चाहने वाली युग योगी नर पुरुषों द्वारा परम श्रद्धया श्रद्धा से सप्तम किए हुए उस पूर्वोक्त त्रिविधम तीन प्रकार की तपह तप को सात्विकम सात्विक परिचित कहते है सत्कार मान पूजा खम तपोदम राजुवेदन पूजा तप दम चीयते राज्रुव की शब्द यो तप तप सत्कार मन पूजा सत्कार मान और पूजा के लिए तथा क्या एव अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से वा या ऐसी पाखंड से ऐसी किया जाता है वह त्रुवम अनिश्चित अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने और ना होने में शंका हो एवं चलम क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस प्रोक्तम कहा गया है मूढ़ ग्राहेणात्मनो ये तपह परस्य उत्सादनार्थं वा तत्तमसमुद्दातितम् पदच्छेद मूढग्राहिण आत्मनः यत् वीडयाक्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं वा तत्तमसमुदाहितम् अन्वय इयं शब्दार्थ यत् जो तपः त मूढ़ मूढ़ता पूर्वक हट ऐसी आत्मन मन वाली और शरीर की पीढ़ पीड़ा के सहित वा अथवा अच्छा, परस्य दूसरे का उत्साधनार्थम अनिष्ट करने के लिए क्रियते किया जाता है तब वह तक तामस उदाहतम कहा गया है दातव्यमिति दीयते अनुपकारिणी देशे काले दातव्य नोपकारिणी देश दान सात्विक स्मृत परच्छेद दातव्य अनुपकिणी देश दानम सात्विक स्मृतम अन्वय कि शब्दार्थ दातव्य दान देना ही कर्तव्य है इति ऐसे भाव से जो दानम दान देशे देश जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है तथा काले काल च और पात्र पात्र के प्राप्त होने पर अनुपक उपकार न करने वाले के प्रति दीयति दिया जाता है तम दान सात्विक स्मृतम कहा गया है युपकाराथम फल मुद्दीश्य पुनः दीयते च परिक्लिष्ट तानम राजमृतम परिच्छेद प्रत्युप तु प्रत्युपकाराथम फल उद्देश्य वीयते राजस्मृतम कन्वय च तथा प्रत्युपकाराथ प्रत्युपकार के प्रयोजन से ऐसी वालम फल को उ दृष्टि में रखकर पुनः खीर दीयते दिया जाता है तत वह दानम दान राजस कहा गया है आदेश काले यदान अपात्रे दीयते समुदाहितम असत्तम सत्तामसाहत प्रेद अदेश दानाभ्य जो असत्तम दान अन्वय बिना सत्कार के वा अथवा अवज्ञातम तिरकार पूर्वक आदेश काले अयोग्य देश काल में च और अप्र के प्रति दीयते दिया जाता है तान तमसम तामस उदाहम कहा गया है तत्सदिति निर्देशो वेदाश्च ब्रेदाच युरा ओं तत्स निर्देश ब्रह्मणास्न वेदाच वि अनवय इन शब्दार्थ ओम ओम तत, तत, सत सत सत ऐसे यह त्रिविध तीन प्रकार का ब्रह्मण सचिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश नाम स्मृत कहा है तीन उसी से पूरा सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मणा और वेदा ब्राह्मे वेद तथा यज्ञादी विचता रचे गई तस्माद मृत्युदारहृत्य यज्ञान तपक्रिया प्रवर्त विधानोक्ता सत्म ब्रह्मवादीना पदछेद तस्मात ओम इतिदात यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तनते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादीना अन्वय शब्दार्थ तस्मा इसलिए ब्रह्मवादी वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की विधानोक्ता शास्त्र विधि से नियत यज्ञ तप क्रिया यज्ञ दान और तपरुप क्रियाएं सततम सदा ओम ओम इति इस परमात्मा के नाम को उदाहृत्य उच्चारण करके ही प्रवर्तन ऐसी आरम्भ होती हैं सभी संधाया भी िया दानक्रियाधि दान यिया दानक्रिया क्रीय मोक्ष कांक्षी अन्व एवं शब्दार्थ तत तत अर्थात तत नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है की इस भाव से हलम फल को अनाभिस न चाह विधा ना नाना प्रकार की यज्ञ तप क्रिया यज्ञ तप तथा दान क्रिया दान रूप क्रियाए मोक्ष भी कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा क्रियंथे की जाती हैं सदभावे साधु भावे चे तत्वते कर्मी तथा सब्द पार्थ युजते परच्छेद साधुभावी सदभावे साधु ची सद एत प्रयुजते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज शब्दार्थ सत सत इति इस प्रकार एत यह परमात्मा का नाम सद्भावी सत्य भाव में सर और साधुभावी श्रेष्ठ भाव में प्रयोग प्रयु किया जाता है तथा तथा पार्थ, पार्थ, उत्तम कर्मणि कर्म में भी सत, सत, शब्द का युजते प्रयोग किया जाता है यज्ञ तप सिदान ची थी चोच्य से कर्म चीय सदी पदे छेदा। दाने सत उच्यते। एवा सत एवा च इति ज्ञ तपसिदान स्थिति सत्य कर्म चीय तपसि तप चाज तपस्त दाने में या जो स्थिति स्थिति है सा वह एव भी सत सत इति इस प्रकार उचित कही जाती है क्या और तदर्थियम उस परमात्मा के लिए क्या हुआ कर्म कर्म एवं निश्चय पूर्वक सत सत इति ऐसे अभिधेय कहा जाता है अश्रद्धया हूतम दत्तम तपस्त सत्तम कृतम चयत असद नदेद अश्रद्धया हूत दत्त तप सप्तम कृतम चयत असद्य पाथ नो इह अन्वय एवं शब्दाथ पाथ हे अर्जुन अश्रद्धया बिना श्रद्धा के किया हुआ होतम हवन दत्तम दिया हुआ दान एवं तपतम तपा हुआ तप तप क्या और यत जो कुछ भी कृतम किया हुआ शुभ कर्म है तत वह समस्त असत असत इस प्रकार उच्चते कहा जाता है इसलिए तत वह नो ना, तो यह इस लोक में लाभदायक है च और ना, ना, मरने के बाद ही ओम सत्व तिथि श्रीमद भगवद गीतासु उपनिष ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक सप्तशोध्याय